नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता तो हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और काफी मौसम में बदलाव हो रहा है तो अपना ख्याल जरूर रखिएगा आइए आज के बातें मुलाकातें कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही अच्छी बातें आज करेंगे जैसे की बेसिकली हम लोग फाइनेंस के बारे में बातें करेंगे म्यूचुअल फंड जो होते हैं इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं और उस चीजों को हम लोग टच करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको फाइनेंस के बारे में थोड़ी जानकारी आ जाए तो आइए आज के शो को सजाने के लिए रजत जय सिंह हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है रजत जी कैसे हैं आप मैं बहुत बढ़िया हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें शो पे इन्वाइट किया इसके लिए थैंक यू वेरी मच शुक्रिया शुक्रिया तो मैं चाहूंगा की सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन हमें दे आप कहाँ पर है परिवार में कौन कौन है और किस तरह से आप अपना कार्य करते हैं जी जी नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी मेरा नाम रजत जय सिंघानी है और मैं ग्वालियर शहर का रहने वाला हूँ ग्वालियर ही मेरा निवास स्थान है जन्मभूमि भी ग्वालियर है और कर्मभूमि भी ग्वालियर है और डिजिटली पूरा इंडिया कर्म अच्छा। है डिजिटली हाँ, पूरा इंडिया कर्म है इसके साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन में बीएससी किया है मैथमेटिक्स से और अभी पेशे से मैं फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और इंश्योरेंस एडवाइजर हूं साथ ही साथ मैं एंकरिंग करता हूं और मोटिवेशनल स्पीचेस भी देता हूं तो ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है जी जी जी जी चलिए रजत जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और आ, फाइनेंस में की बड़ा और किस तरह से आप इसमें आए क्या स्कूल टाइम से ही आपको ये विचार आया था या फिर बाद में आपको ये विचार आया नहीं नहीं स्कूल टाइम से विचार तो नहीं आया था मतलब मैं बहुत पहले से जॉब कर रहा था और सन 2014 में मुझे मेरे ब्रदर दो हजार एक बार पूछा ऐसे ही कि रजत तुम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो तो मैंने उनसे कहा मैं तो अपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ एफ में करता हूँ तो उन्होंने मुझे बोला की आप एस करो तो तब तक मैं नहीं जानता था की एस क्या होती है तो मैंने दो में फर्स्ट टाइम अपनी एस की और जब एसआईपी की तो उसके बाद मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ फिर मैंने मार्केट देखना स्टार्ट किया शेयर मार्केट देखा तो मुझे रियलाइज हुआ एक डेढ़ साल बाद कि यही वो काम था जो मैं बचपन से करना चाह रहा था तो उसके बाद लास्ट ईयर में <laughs> फिर मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहा था तो फिर लास्ट ईयर मैंने अपनी जॉब को रिजाइन दिया और मुझे लगा की इस इंडस्ट्री में एक अच्छी एडवाइस की बहुत जरूर है फुल टाइम ये मैंने लास्ट ईयर मार्च दो में अपनी जॉब को रिजाइन दिया और आज मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में हूं और मैं फिर काम को बहुत एंजॉय कर रहा हूं यही वो काम था जो तो मैं चाहूंगा फाइनेंस uh, uh, uh, के बारे में तो इसका बेसिक नॉलेज हमारे सभी दर्शक मित्रों को जरूर दे ताकि वो भी अपना फाइनेंस जो है स्टेबल बना सके और अपने लाइफ को अच्छा बना सके जी मैं बस सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि एक होता है बचत और एक होता है निवेश तो बचत और निवेश में बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि अगर आप बचत करेंगे तो महंगाई से लड़ नहीं पाएंगे अगर आप निवेश करेंगे तो आप महंगाई से लड़ पाएंगे बेसिक हर आदमी के पास आज की डेट में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारी चीजें आती है जैसे कि मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूँ जो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं आज की डेट में जो वर्तमान समय है उसमें आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए आपके घर पे जो भी मेन कमाने वाले हैं जो आपके मुखिया हैं उनके पास एक टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए अगर वो किसी कारण से टर्म इंश्योरेंस की कंडीशंस के लिए क्वालिफाई नहीं है तो एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए जो एक अच्छे अमाउंट का हो साथ ही साथ थोड़ा सा आपका निवेश सोने में होना चाहिए गोल्ड में थोड़ा निवेश जरूर करना चाहिए और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट आज हमारे पास है वो है म्यूचुअल फंड अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो हर आदमी को करना चाहिए तो हम अपने आने वाले क्योंकि बचत जैसे हम लोग बचत बचपन से भी कर रहे हैं लेकिन बचत में क्या होता है आपका जो रुपया है उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है और निवेश होता है फाइनेंशियल फ्रीडम की आज से दस साल बाद जो ईवी आज 25,000 रुपए की है अगर आज से 10 साल बाद वो ढाई लाख रुपए की हो जाए तो उसको हम कर सकें लेकिन उसको परचेज करने के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा ना कि बचत करनी पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा बहुत महीन डिफरेंस है तो ये हमको थोड़ा नहीं। नहीं। तो अच्छा रहता है जी जी तो बेसिकली हमारे विद्यार्थी मित्रों को अगर हम लोग फाइनेंस की दृष्टि से उनको अगर करियर बनाने की सोचे तो बेसिकली क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रखना है और इस और आगे बढ़ सकते हैं देखिए अगर कोई व्यक्ति अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करता है तो क्या दो तीन शॉर्ट टर्म गोल होते हैं आदमी के लाइफ में मीडियम टर्म गोल होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो जनरली लॉन्ग टर्म लोगों के गोल होते हैं बच्चों की शादी करना या अपना रिटायरमेंट तो इस तरह के गोल्स के लिए आज ही से निवेश करना शुरू करें क्योंकि जितना जल्दी निवेश करेंगे उतने अच्छे रिटनेस आपको मिलेंगे अब क्या होता है प्लानिंग करना बहुत जरूरी है जैसे कि अगर आपको लगता है कि आज से बीस साल के बाद मेरे बेटे की शादी में 50 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं तो आज मैं कितना रुपया निवेश करूं जो मुझे 20 साल बाद 50 लाख रुपए बना के दे दू तो उसका बहुत सिंपल सा मैं एक कोटेशन बनाता हूं अगर आज आप सिर्फ छह हजार रुपये महीना निवेश करते हैं किसी म्यूचुअल फंड की एच में तो 100 परसेंट साल में आपके पचास लाख रुपए आराम से बने एट द रेट ऑफ ट्वेल्व सिमिलरली रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं तो आज अगर आपके घर अगर आज वर्तमान में आपकी उम्र पच्चीस या तीस साल है और वर्तमान में आपके घर का खर्चा अगर पचास हजार रुपए है तो आप कल्पना करें कि आपसे 30 साल बाद जो खर्चा होगा उसके लिए आज से निवेश करना शुरू करें और ये बहुत ईजी है और ऐसा हो तो रिटायरमेंट पे हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी <laughs> जी जी चलिए जोशना जी ने याद किया है आपको और उसके साथ में जानवा शंकर जी ने भी हेलो सर कर भेजा है तो आई आगे बढ़ते हैं जैसे की अभी कई बार होता है ना कि इसमें लोग इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा रिस्क लेते हैं रिस्क होता है तो रिस्क फैक्टर को देखकर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कई कह, कई बार होता है कि म्यूचुअल फंड आज जो रेस कर रहा है दस पंद्रह रुपया है फिर बाद में सीधा डाउन हो जाता है तो ऐसे कई चीजें देखी हैं लोगों ने तो मैं चाहूंगा कि एक स्टडी इन्वेस्टमेंट कैसे किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए आपने आ, क्या प्लानिंग है या किस तरह से वो करें इस विषय को लेकर जी मैं उसमें इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आपको उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितनी बार भी मार्केट नीचे गया है हमेशा मार्केट ऊपर होता है जैसे मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा सेंसेक्स की जब स्टार्टिंग हुई थी तब वो 100 पॉइंट उसकी वैल्यू थी सेंसेक्स की और आज सेंसेक्स की वैल्यू 44,000 है अब इस जर्नी में लगभग जो पिछले 35 साल की जर्नी है सेंसेक्स की इसमें सेंसेक्स कई बार गिरा मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताना चाहता हूँ हर्षद मेहता स्कैम हुआ था तब सेंसे गिर गया था लेकिन जो लोग लंबे निवेशक थे जो बने रहे उनका पैसा आज भी प्रॉफिट में है जब हमारे अटल बिहारी जी की सरकार 11 दिन में बदल गई थी तब मार्केट क्रैश हुआ था जब पाकिस्तान से कारगिल युद्ध हुआ था तब मार्केट क्रैश हुआ था जब अमेरिका में रिसेशन आया था 2008 में तब मार्केट क्रैश हुआ था तो इस तरह के अभी बहुत रिसेंटली मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि जब कोविड के, के केसेस बहुत ज्यादा ओपन हुए तो हमने देखा कि मार्च में स्टॉक मार्केट इतना डाउन होगा कि लोग घबरा गए थे लेकिन हमने अपने जितने भी निवेशक है उस जगह आप लंबे समय निवेश देखिए छह महीने में मार्केट ने सारी रिकवरी कर दी तो अगर आप लंबे निवेशक हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दूसरी बात म्यूचुअल फंड में निवेश इसीलिए ही किया जाता है कि जब मार्केट गिरे तो हमको ज्यादा फायदा हो उदाहरण अगर आपने किसी फंड में पैसा लगाया है आपकी उसमें एस चल रही है तो जब मार्केट गिरता है तो आपके यूनिट्स ज्यादा आपको अलॉट होते हैं एक्यूमुलेट होते हैं और सबसे बड़ा कारण इसका यह कि आज हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ पांच या सात परसेंट लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उसके बावजूद हमारा सेंसेक्स 44,000 पे है जब हिंदुस्तान में अवेयरनेस बढ़ेगी और ये लोग पच्चीस होंगे तो आप सोच सकते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी कहाँ जाए तो फिर भी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं लिक्विड अगर आप लिक्विड फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए शेयर मार्केट का रिस्क नहीं होता है वो भी ऑप्शन अवेलेबल होता है म्यूचुअल लेकिन हुँ, फिर भी हम सलाह देते हैं कि इक्विटी फंड्स में ही निवेश करना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म के लिए पेन हो इसलिए हम हमेशा लॉन्ग टर्म की एडवाइस करते हैं इक्विटी फंड में क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ गेन ही गेन मिलता है लॉन्ग टर्म में पेन कभी नहीं होता ये है तो, तो लंबा पीरियड तो निवेश करते हैं तो आप दस साल में ऑलमोस्ट ग्यारह साल में दस लाख रूपये अचीव कर सकते हैं सेकेंड चीज ये है, वैसे मेरा अपना मानना है की कोई भी निवेश कम से कम अठारह साल करना चाहिए ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है हो सकता है कोई मुझसे अलग सोच सकता हो ऐसा क्यों करना चाहिए क्योंकि जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने में 18 साल का समय लगता है अगर आप काउंट करेंगे नर्सरी एलकेजी यूकेजी फिर फर्स्ट क्लास से टेंथ क्लास 13 साल इलेवेंथ ट्वेल्थ 15 साल फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनेल्थ तो 18 साल पढ़ने के बाद हमारा बच्चा एक काबिल बनता है कि वो एक अच्छी जॉब कर सके या बिजनेस कर सके तो जब हमारा बच्चा अठारह साल बाद पैसे कमाने के लिए काबिल बनता है तो अगर आप अपनी एसआईपी को 18 साल का समय देंगे तो निश्चित ही वो आपको पैसा कमा के देगी इसमें कोई डाउट hmm. इस तरीके से बाकी शॉर्ट टर्म भी सबसे अच्छा बात यह है म्यूचुअल फंड्स में कि आप उसमें एक दिन के लिए भी निवेश कर सकते हैं हम्म, म्यूचुअल यस म्यूचुअल फंड्स में ऐसे फंड्स होते हैं जिनको ओवर नाइट कहा जाता है जिसमें आप एक दिन के लिए निवेश कर सकते हैं लिक्विड फंड होते हैं जिसमें आप सात से पंद्रह दिन के लिए निवेश कर सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होते हैं जिसमें आप तीन महीने से लेकर छह महीने तक निवेश कर सकते हैं लो ड्यूरेशन फंड्स होते हैं जिसमें आप छह महीने से लेकर एक साल तक निवेश कर सकते हैं डेट फंड्स होते हैं जिसमें एक साल से लेके तीन साल निवेश कर सकते हैं पांच साल के लिए फंड्स होते हैं दस साल के लिए फंड होते हैं मतलब म्यूचुअल फंड इतना अच्छा इतना एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है जो हर व्यक्ति के लिए काम आ है और महंगाई को मात देने में सक्षम जी जी चलिए मुझे लगता है कि मोटा मोटा हमारे सभी दर्शक मित्रों को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे करना है ये आपने बताया और लॉन्ग टर्म के लिए ही ज़्यादातर म्यूचुअल फंड जो है अगर आप यूज करते हैं तो वो आपके गोल्स को पूरा कर सकते हैं तो ये आपको हमेशा याद रखना है तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में जो है जब भी फाइनेंस के बारे में सोचना पड़ता है तो कुछ चीज़ें हमें रिस्क लेकर ही चलना पड़ता है इन्वेस्टमेंट में तो वो रिस्क फैक्टर अगर आप थोड़े समय के लिए सहन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे रजत जी ने बताया तो अब जैसे कि एक छोटा फैमिली है और बहुत ज्यादा उनका फाइनेंस नहीं है तो उनके लिए कैसे वो अपना बजट कर सके इसके लिए क्या आप आइडिया देना चाहेंगे थोड़ा सा बताइए जी जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फैमिली है जिनका इनकम पंद्रह से बीस तक है जो कि बहुत ज्यादा नहीं करे तो फिलहाल मैं उनको सलाह दूंगा कि जितनी आपकी अर्निंग है उसका 10 परसेंट आप निवेश के लिए निकालें यानी अगर आप महीने के 20000 कमाते हैं तो कुछ भी करके आप दो हजार निकालें और जैसे जैसे आपकी अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़े तो उसका 10 परसेंट हम हर हर साल अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड करते जाएं तो आप देखेंगे कि जब आप दो बीस कमाते हैं तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट दो महीने की अगर आप कर रहे हैं तो जब आप पच्चीस कमाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली ढाई की होनी चाहिए जब आप तीस कमाएंगे तो तीन तो ये छोटी छोटी जो स्मॉल स्मॉल जो आप एंट्री uh, उसमें पैसा बढ़ाते हैं ये एक बहुत लार्ज डिफरेंस क्रिएट करती है लॉन्ग टर्म में और ये बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि आज मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कोरोना वायरस में अभी इस पैंडमिक में हमने बहुत लोगों को परेशान होते हुए देखा पैसों की दिक्कत की वजह से लेकिन वो लोग बिल्कुल परेशान नहीं थे जिन्होंने अपने पास एक सेविंग रखी थी तो सेविंग अच्छे समय के लिए और बुरे समय के लिए दोनों के लिए होनी चाहिए क्योंकि अच्छा समय हमको पता होता है कि कब क्या करना है बुरा समय पता नहीं होता तो जितनी अर्निंग है उसका 10 से लेकर आपको निवेश करना चाहिए जो आपको किसी भी स्थिति में काम आता है तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा विषय है कि जहां पर कम बजट है आपका तो निश्चित तौर पर आप छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते सबसे अच्छी बात ये भी की म्यूचुअल फंड में आप पांच सौ रुपये प्रति माह से भी स्टार्ट कर सकते हैं ये सबसे अच्छा ऑप्शन है इसमें <laughs> भी लॉन्ग टर्म जा सकते हैं दस पंद्रह बिल्कुल जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं और पांच सौ रुपए हजार रुपए निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें और अपना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर जरूर करा के रखें क्योंकि क्या होता है अगर कभी कोई व्यक्ति परिवार में बीमार होता है तो इलाज में लाखों रुपए ऐसे खर्च हो जाते हैं जैसे कि ताश के पत्तों की तरह मैडा है इसलिए अपनी सेहत की प्लानिंग पहले करके रखें तो वो बहुत एक काम की चीज है जो आपको बुरे उसमें कभी ना कभी हम तो कह रहे हैं कभी काम ना आए तो अच्छा ही है लेकिन कभी काम आए तो मतलब हमारा पैसा <laughs> बचता है बच ये तो जरूर करना ही चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि आज के समय में पता ही नहीं चलता की कौन क्या कब क्या हो सकता तो इसलिए एक अपना जो है इंसूडेंस प्लान आउट करके रखिए तो वो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है लेकिन वो कभी भी आपको काम देगा और अचानक सब कुछ होने पर आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही आसान होता है उन सारी चीज़ों को करने में तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें कई बार हम लोग हेल्थी हेल्दी रहते हैं कमाते हैं तो हम लोग सोचते हैं ये तो हमारा काम करेंगे जब आगा देखा जाएगा जब होगा देखा जाएगा इस चीज़ को थोड़ा सा आप नेग्लेक्ट न करें आप जब भी देखे तो समय के साथ साथ उन चीजों को एक क्या कहते हैं नीड नीड के हिसाब से आप उन चीजों को देखिए और जब आप नीड समझेंगे तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट भी एक इस तरह सा आप जो है इसके ऊपर भी काम काम कर सकते हैं वर्कआउट कर सकते हैं प्लान कर सकते हैं जिस तरह से अभी रजत जी ने बताया तो बड़े छोटे सब टाइप के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं एक बार मार्केट जरूर सर्वे कर लें बातचीत कर ले और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें आपके अनुसार करिए ऐसा नहीं कि आप तो छह हजार महीना करें या तीन हजार करें जैसा भी आपका लो बजट है तो लो बजट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप रजत जी से संपर्क भी कर सकते हैं उनसे कोई अगर राय सलाह करना है कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो इस विषय को लेकर उनसे बात करेंगे तो नेचुरली वो गाइड करेंगे वो उनको अच्छा भी लगेगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते सा ब्रेक लेते हैं विक्रांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं विक्रांत जी कैसे हैं आप पहले तो आ, सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार, और नमस्कार।, हूं। नमस्कार। तो मैं राग पर आधारित एक सॉन्ग से न मिलाई के आप लोगों के बीच छोटा सा की ऊंची क्या उसे उतरो चढ़ो ना जाए जागे कह दो मोरे साईं से कि मोरी बई आप पकड़े ले छाप तिलक सब छे नैना मिली के छाप तिलक सब चीन ली रे मोस नैना मिल मिलई के नैना मिलई के नैना मिलई के हो नैना मिलई नैना मिलई के बात अदा कह दी लई के छाप तिलक सब छी दिल ले मो से नैना मिलई के का का का का, का कागा कागा सब कायो ये ये ये ये ये दो तो नैना नैना मत खिले बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज गाइड समथिंग अबाउट लेडीज को भी किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है मैलाउ को उसके बारे में पूछा है ज्योशना जी सर वैसे तो लेडीज वो जितना अच्छा आता है वेल्थ मैनेजमेंट उतना करना किसी के लिए बस की बात नहीं है <laughs> लेकिन <laughs> क्योंकि मैंने देखा है आज मैं बहुत कई जगह लेडीज इक्विटी भरती हैं या कहीं ना कहीं छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट अपने करती हैं बचा बचा के अपनी गृहस्थी का जो मंथली जो उनका खर्च होता है तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आप जितने खर्च करें बहुत अच्छी बात है लेकिन अब वक्त है कि एक आप भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग करें और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि तो अगर आप महीने में एक बार भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो लगभग खर्चा होता है दो से लेकर तीन हजार रुपए तो उसके हिसाब से अगर आप मंथली वन थाउजेंड भी किसी अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और लेडीज को क्या है सबसे ज्यादा प्यार होता है सोने से गोल्ड से तो मैं ये बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड में गोल्ड फंड भी ऑप्शन होता है तो क्योंकि क्या होता है आजकल कच्चा सोना खरीद के घर पर रखना थोड़ा सा रिस्की भी है तो एडवाइजेबल ये है कि आप गोल्ड फंड में निवेश करें तो जैसे जैसे गोल्ड का भाव बढ़ता जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा और गोल्ड एक ऐसी धातु है जिसने हमेशा वैल्यू क्रिएट करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को और उस सबसे अच्छी बात है कि आप उसको कभी भी रिडीम कर सकते हैं किसी भी वक्त पैसा निकाल सकते हैं आपको मार्केट में जाकर बेचने की जरूरत नहीं है आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही उसको सेल कर सकते तो मैं उनको एडवाइस दे दूंगा कि फंड्स के गोल्ड फंड में निवेश करें जो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा विकल्प है और उसमें कोई रिस्क भी नहीं है क्योंकि गोल्ड आज हम देख रहे हैं अगर 50000 हजार पे है तो आने वाले सालों में वो एक लाख या तो उससे हमें गोल्ड में निवेश करना चाहिए और छोटी छोटी अमाउंट से भी करें तो इट क्रिएट्स अग डिफरेंस ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड चलिए रजत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ जो जी आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप बजट कर सकते हैं और आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं और छोटे इन्वेस्टमेंट या गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो रजत जी बता रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं हवाई आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि इसका मार्केट सर्वे कैसे कर सकते हैं क्या हम लोग घर बैठे भी इसको कर सकते हैं या कैसे आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन भी निकले हुए हैं क्या हम लोग उन चीजों के बारे में कैसे जान सकते हैं और प्रॉपर क्या है वो हमें थोड़ा सा बताए सर सबसे अच्छा सोर्स तो होता है अगर आपके पास कोई अच्छा एडवाइजर है वो क्योंकि जो रिटर्न्स हम लोग गूगल में सर्च करते हैं वो इन होती हैं रिटर्न्स के आधार पे लेकिन वो कभी कभी रेटिंग्स चेंज होती रहती हैं तो बेटर ये है कि हम एक एडवाइजर को साथ लेकर चलें क्योंकि म्यूचुअल फंड हमारा क्षेत्र नहीं है जो व्यक्ति ज्यादा जानकारी रखते हैं वो खुद से निवेश कर सकते हैं इसमें कोई दो है नहीं है लेकिन जो जानकारी नहीं रखते हैं वो किसी एडवाइजर के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें और उसको अपना रिस्क प्रोफाइल बता के करें कि हुँ. हम हमारा रिस्क कैपेबिलिटी क्या है हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है मान लीजिए कि अगर हमारा रिस्क एपेटाइट ऑलमोस्ट जीरो है तो फिर हम अलग तरह के फंड्स में निवेश करेंगे क्योंकि जनरली क्या होता है हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं hmm. लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिस फंड ने रिटर्न पास में दिया वो आगे वैसा परफॉर्म करेगा इसलिए हमें अपना रिस्क एपेटाइट देखना चाहिए और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट मैं तो एडवाइस नहीं करता हूं ऑनलाइन करने के लिए उसका रीजन यह कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने में ना आप उनको जानते हैं ना वो आपको जानते हैं और वो आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे और इसमें क्या होता है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है और प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है जैसे कि अभी जब कोविड में मार्केट बहुत ज्यादा टूट गया था तो उस वक्त एक अच्छा एडवाइजर आपको हमेशा बोलता कि आप और पैसा लगाइए और पैसा लगाने से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट नजर आएगा जो आज माइनस दिख रहा है लेकिन अगर वही अपन चीज ऑनलाइन परचेस करते हैं तो वहां पे कोई नहीं है आपको गाइड करने के लिए क्योंकि उनके लिए हम सिर्फ ग्राहक हैं और एक एडवाइजर के लिए हम क्लाइंट हैं तो एक एडवाइजर हमारा ध्यान रखता है जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है दूसरा जो चीज आप किसी एडवाइजर से लेते हैं वो आपको बैंकों में मिल सकती है लेकिन वहां भी सेम प्रॉब्लम बैंक के लिए आप सिर्फ एक कस्टमर हैं वो आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे और एक एडवाइजर आपको सर्विस देगा क्योंकि उसकी रिस्पांसिबिलिटी है आपके पैसे को ग्रोथ करना तो जितने भी सवाल हों किसी एडवाइजर से पूछिए वो ज्यादा बेस्ट रहेगा या फिर डायरेक्ट किसी म्यूचुअल फंड कंपनी कम्ण में जाके अपन बात करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर ऑनलाइन परचेज करे या किसी बैंक से कर ये प्रॉपर आपने ही बताया कि किस तरह से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए जैसे क्लाइंट के आपने बात कही जो एडवाइजर कि एक जो लोग करते हैं वो अपना बिजनेस के बैठे रहते हैं लेकिन फिर कंपनी अगर गिर जाती है छोड़ के चली जाती है ऐसे भी कई चीजें होती है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं देखिये म्यूचुअल फंड में कोई भी कमी आज तक कभी ना कभी गई है न कभी जाएगी जाए हाँ ये जरूर होता है कि म्यूचुअल फंड में करने का बेनिफिट ही होता है कि जो मान लीजिए कोई भी एक फंड है म्यूचुअल फंड का तो उसमें जो फंड मैनेजर है वो 50 से 60 कंपनियों का पोर्टफोलियो लेके चलते हैं मतलब वो अपना पैसा किसी एक जगह निवेश नहीं करते वो उसको वेल well डाइवर्सिफाइड करके 50 से 60 जगह इन्वेस्ट करते हैं इसका बेनिफिट ये होता है कि कभी कोई कंपनी अगर कुछ सालों तक परफॉर्म नहीं कर पाई तो उनका पास जो इन्वेस्टमेंट है पूरे हिंदुस्तान का वो डाइवर्सिफाइड है इसीलिए डायरेक्ट निवेश करने से अच्छा होता है कि हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें यहाँ पे एक फंड मैनेजर है जो हमसे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है इन चीजों को देखने के लिए उसके ऊपर कंपनी है परफॉर्मेंस करना उनको जरूरी है क्योंकि उनको अपने हिंदुस्तान को रिटर्न देना है और वो सिर्फ हमारे पैसे को मैनेज नहीं करते हैं पूरे इंडिया के पैसे को वो लोग मैनेज करते हैं तो इसलिए रिस्क आपका कहां होता है जैसे आपने किसी शेयर मार्केट में किसी एक कंपनी में निवेश किया वो कंपनी डूब गई तो वहां पे आपको निवेश को रिस्क ज्यादा रहता है लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करेंगे तो वो रिस्क आपका ऑलमोस्ट कम हो जाता है दूसरी बात है कंपनी की तो आज हमारे देश की सरकार का सिस्टम इतना अच्छा है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कभी कहीं जाती नहीं है या तो वो टेक ओवर कर ली जाती है या वो किसी में मर्ज कर ली जाती है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण दू रिस जैसे अनिल अंबानी जी की कंपनी थी रिलायंस म्यूचुअल फंड लेकिन उनको अपनी किसी भी कारण से उनको अपनी कंपनी को देना पड़ा तो आज उसको निपोन ने टेक ओवर किया निपोन जापान की एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है तो अब रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदल के निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड हो गया तो कभी भी कोई कंपनी कहीं जाती नहीं है या तो वो मर्ज होती है या उसे कोई टेक ओवर करता है हाईली सेफ, सेफ है मतलब जितनी स्ट्रिक्शन जितनी स्ट्रिक्टनेस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उतनी शायद कहीं और नहीं है मतलब अगर आपके सिग्नेचर भी सही नहीं है तो कंपनी आपका पैसा आपसे लेती भी नहीं है तो इस लेवल की मतलब ट्रांसपेरेंसी है इस इंडस्ट्री में जी जी तो आइए आगे बढ़ते हैं कुछ मैसेजेस आए वेदांत कुमार ने गुड मॉर्निंग लिख के भेजा है और इसके साथ में एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत कुमार जी नमस्कार फ्रॉम भागलपुर बिहार से उन्होंने याद किया है और उसके साथ में वेरी गुड प्रोग्राम करके मैसेज किया थैंक यू सो मच और चलिए दर्शक मित्रों से मैं कहना चाहूँगा म्यूचुअल uh, फंड या शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको कोई सवाल आपके अंदर हो आपके पास हो तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछिए क्योंकि रजत जी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आशा करता हूं आपको ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में कहाँ इन्वेस्ट करें और किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले रजत जी ने बताया कि आप आ, अपना हेल्थ इंश्योरेंस पर जरूर जो टर्म इंश्योरेंस होता है थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है लेकिन उसमें बेनिफिट भी उतना ही मिलता है तो उस पर जरूर करना चाहिए ताकि हमारे बाद हमारे फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल सके तो ये हमें जो है हमेशा इसको हम लोग लास्ट में रखते हैं तो मैं चाहूँगा कि आज से इसको पहले रखिए और बाद में बाकी सब चीज़ें करिए तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इन चीज़ों को बाद में करना चाहिए तो ऐसा नहीं है सब चीज़ें ज़रूरी हैं और सबको प्रायरिटी आप देना चाहिए तो अब एक और बात मैं पूछना चाहूँगा विद्यार्थी मित्रों के लिए जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में वगैरह पढ़ते हैं क्या वो लोग भी इस फील्ड में आ सकते हैं या फिर वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिल्कुल जो विद्यार्थी हैं वो भी इस फील्ड में आ सकते हैं उनको सिंपल अपना ग्रेजुएशन करने के बाद एक एग्जाम एक क्लियर करना होता है वो एग्जाम अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर वो उसके बाद उनको ए कोड जनरेट होता है जिसके साथ वो काम कर सकते हैं लेकिन मैं सलाह देना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में वही लोग आए जिनके पास धैर्य बहुत ज्यादा हो अच्छा जिनके पास हाँ जिनके पास धैर्य हो क्योंकि क्या होता है इस इंडस्ट्री में आपको अपडेट होना पड़ेगा हर दिन क्योंकि अगर आप अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आप अपना इंश्योरेंस बेचते हैं वो प्लान आपने बेच दिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इंग्लिश की जो भाषा है इस धरती पे अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें हर दिन नए वर्ड इन्वेंट होते हैं सिमिलरली म्यूचुअल फंड एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर दिन बदलती है तो आपको बहुत ज्यादा अपडेट रहने की जरूरत है बहुत ज्यादा और दूसरा इनिशियल जो है आपको थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ता है तो अगर आप एज अ करियर आना चाहते हैं तो आप ये सोच के आइए कि दो तीन साल मेरे को सिर्फ मेहनत करनी है उसके बाद मेरे को बहुत अच्छे आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो बिल्कुल आ सकते हैं लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में हर तीन साल में एग्जाम होता है अपने कोर्ट को बनाए रखने के लिए अगर आप वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका कोर्ड जो है वो मतलब इनवैलिड हो जाएगा फिर आपको दोबारा अपियर करना पड़ेगा एग्जाम के तो लिए तो हर तीन साल में एग्जाम होता है और हाईली अपडेटेड लेकिन बहुत अच्छा फील्ड है क्योंकि स्कोप इतना ज्यादा है इसमें कि हिंदुस्तान में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ छह या सात परसेंट लोग म्यूचुअल फंड करते हैं मतलब नाइन्टी की आबादी बची हुई है तो बहुत बड़ा स्कोप है बहुत बड़ा फ्यूचर है लेकिन जिनके पास पेशेंस हो जो स्टडी कर सकते हो वो बिल्कुल आए और इस इंडस्ट्री में कभी भी अपने फायदे के लिए ना सोचे हमेशा क्लाइंट के लिए सोचें अगर क्लाइंट के लिए सोचते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं कोई दो राय नहीं अब बात आती है स्टूडेंट्स के निवेश की तो कॉलेज लाइफ में हॉस्टल लाइफ में एक जो ज्यादा रिस्पांसिबिलिटीज नहीं होती हैं और बहुत घूमना फिरना होता है लेकिन मैं फिर भी उनसे ये बोलूंगा कि आप अपनी पॉकेट मनी में से एटलीस्ट वन थाउजेंड जरूर निकालिए और आजकल तो क्या है कि लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करते हैं डरिंग दी so, वो जो पैसा आप कमा रहे हैं एटलीस्ट क्योंकि आज देखिए अगर किसी स्टूडेंट की उम्र मान लेते हैं कि 18 साल है तो मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं अगर किसी स्टूडेंट की उम्र आज 18 साल है और अगर वो आज सिर्फ एक हजार रुपए महीने का निवेश करता है वो ये ना सोचे मुझे कितना लंबा निवेश करना है वो ये सोचे कि मैं इस पैसे को तब निकालूंगा जब मेरी उम्र हो जाएगी पचपन साल तो उसके पास आप देखिए लगभग थर्टी सेवन का टाइम है थर्टी सेवन इस में उसका पैसा कहां पहुंचेगा वो खुद इमेजिन नहीं कर सकता तो हमें कभी भी प्लानिंग ऐसे ही करनी चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को 20 साल निवेश करना है नहीं मेरे को अपना पैसा जब मैं 50 का हूंगा या 60 का होगा तब मैं निकालूंगा और ये सोच के निवेश करते हैं तो बहुत अच्छी एक वैल्यू क्रिएट होगी जो मतलब सोच से बहुत परेगा तो विद्यार्थी बिल्कुल काम कर सकते हैं बहुत अच्छा स्कोप है म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है जो सर्विस दे सके जो क्लाइंट को सही एडवाइस दे सके अपने हितों से उठकर दूसरों के बारे में सोचे तो ये इंडस्ट्री में आपका स्वागत है बिल्कुल आपको तो दिक्कत नहीं जी जी जी चलिए मुझे लगता है कि ये इस तरह का थॉट लेकर आप आएंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता भी मिलेगी और आप अच्छा काम भी कर पाएंगे क्योंकि एक बात जो रजत जी ने बताया उसको रिपीट करना चाहूँगा आपको हमेशा अपग्रेड होके रहना पड़ता है तो हर तीन महीने में जो है अपने आपको अपग्रेड करते रहें अपने आपको जितना मार्केट के साथ जोड़ के रखेंगे उतना ही मार्केट वैल्यू और मार्केट में कौन सी चीजें आगे बढ़ रही कम हो रही है यह आपको पता चलेगा तो इससे आप जो है कस्टमर को प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं और अपना अपडेट होने की वजह से आप उनको सही गाइड करने में हेल्प कर सकते हैं तो आसानी से लोग जो है आपके साथ फिर जुड़े रहेंगे क्योंकि आपके पास अपडेटेड नॉलेज है जी रजत जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि बहुत सारे लोग से मार्केट से भी कतराते हैं कई बार इन्वेस्टमेंट करके धोखा खाये हो रहते हैं तो ऐसे लोग फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो क्या ये हमेशा ही ऐसा रहा है या किस लिए ऐसा होता है बहुत सारे लोगों का कंप्लेन रहता है बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा कि परसेंटेज कम है इन्वेस्टमेंट करने वालों की तो ये इस वजह से है तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने मतलब मेरे मन का सवाल पूछ लिया आपने <laughs> मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है जो लोग है वो शेयर मार्केट में सस्ते शेयर ढूंढते हैं कि कौन सा शेयर पांच रुपए का है कौन सा शेयर दस रुपये का है और बहुत जल्दी कमाने के चक्कर में घाटा उठाते हैं शेयर मार्केट इतना बेहतरीन एक चीज है जैसे मैं आज आपको बताऊं कि अगर आज से 1993 में अगर आपने इन्फोसिस के शेयर में निवेश किया होता सिर्फ दस हजार रुपए तो आज आपकी वैल्यू दस करोड़ रुपए होती अगर नाइन्टी में या सन दो में हमने एशियन पेंट के शेयर में निवेश किया होता तो आपकी वैल्यू कई करोड़ों में होती तो मैं दर्शकों से सर यही कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में अच्छी क्वालिटी के शेयर लीजिए और आपको कभी नुकसान नहीं होगा दूसरी चीज शेयर में, तो किसी भी में नुकसान हो सकता है। आप कोई भी अच्छा शेयर एक से तीन साल के लिए खरीदिये और आपको कभी नुकसान नहीं होगा मतलब आज इस पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसा एक भी आदमी है जो मुझे ये बोल दे कि मैंने एच बैंक का शेयर आज से दस साल पहले लिया था और मैं घाटे में हूं तो मैं मान ही नहीं सकता मैं उसके चरण धोके पी लूंगा ऐसा होता ही नहीं <laughs> प्रॉब्लम हाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि बहुत जल्दी लोग पैसा कमाना चाहते हैं शेयर्स लेने का तरीका ये होता है कि आप पहले देखे की जिस कंपनी का शेयर आप ले रहे हैं क्या वो क्या उसकी चीजें आपके घर में यूज होती है उदाहरण हिंदुस्तान लीवर का शेयर है उसकी चीजें हमारे घर में यूज होती है शेयर लेने से पहले स्टडी करनी होती है कि भाई इस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है इसकी बैलेंस शीट क्या है पिछले दस साल के क्या उसके बाद शेयर जाते हैं। लेकिन हमारे का शेयर ले लो, एक रुपए का शेयर ले लो अगर दस पैसे बढ़ गए तो मालूंगा लेकिन वो शेयर बिकी नहीं पा तो किसी भी हल्की कंपनी के शेयर में पैसा ना लगाए अच्छी कंपनी से पैसा लगाए आपको कभी भी घाटा नहीं होगा कभी भी नहीं होगा जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की अच्छी कंपनी का जो आप अपने घर में यूज करते हैं जिन चीजों को उस उन चीजों पे उन कंपनियों पे ऐसा लगाइए और दूसरा एक बात है आजकल शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ब्रोकरेज करके हम लोग तो उसको फिर से एवरी ईयर हमें अपडेट करना पड़ता है या रिन्यूअल करना पड़ता है या नॉमिनल कुछ फीस देना पड़ता है ऐसा कुछ है क्योंकि कई बार हम लोग कुछ जिनको इनके बारे में नॉलेज ही नहीं था उन्होंने जैसे ब्रोकर ने बता दिया पाँच दस इन्वेस्ट कर दिया अब उसको ये भी पता नहीं कि वो कितना तक पहुँचा है और जब उनके पास चले जाते हैं तो बोले आपको कुछ पैसा भरना पड़ेगा अपग्रेड करने के लिए तो ये चीजें होती हैं तो उन्होंने थोड़ा भर दिया फिर उसको बोल देते हैं अभी उसको रिन्यूअल कर देते हैं नहीं भरेंगे तो भी ऑटोमेटिक कट जाएगा ऐसे भी बोलते हैं कई लोग तो पता ही नहीं चलता उनको क्या क्या हुआ है क्या नहीं है और बाद में पता चल जाता है कि कुछ भी नहीं बचा आपके शेफ्स में और आपको भरना पड़ेगा ऐसा भी होता है तो ये क्या चीज है थोड़ा समझ में नहीं आता मैं आपको एक्चुअली शेयर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ट्रेड करने के तो कई बार क्या होता है एक ऑप्शन ट्रेड तो करने का होता है जैसे उसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बाइंग की जाती है शेयर्स की उसमें बाइंग लॉट में होती है तो उसमें क्या होता है कि आपके पास पोजीशन बचाने का एक टाइम होता है अगर आपके शेयर की वैल्यू माइनस जा रही है तो आपको उतना पैसा एंटर करना पड़ेगा एक तरीका से तो ये होगा अगर एंटर नहीं करेंगे तो वो शेयर ऑटोमेटिक बिग जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा तो उस ऑप्शन को मैं किसी भी आदमी को करने की एडवाइस नहीं दूंगा जब तक आप बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं है उसको मत करिए क्योंकि उसमें नुकसान के अलावा कुछ होता नहीं है पहली चीज प्रॉफिट होता है अगर आप बहुत ज्यादा किस्मत के धनी है तो दूसरी ऑप्शन ये है कि कोई भी अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो ईयरली उसकी एक फीस भरी जाती है जो शायद पांच से सात सौ होती है बहुत नॉर्मिनल होती है वो भरना जरूरी है और वो भरना ही चाहिए तो इस तरीके से होता है और दूसरा ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि कई बार कुछ ब्रोकर जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को रोज शेयर खरीद करवाते हैं जो कि एक सही स्ट्रेटजी नहीं है वही बात जो मैंने आपसे कही कि हमें अपने हितों से उठकर दूसरों के बारे में सोचना है जब ऐसा हम करते हैं तो हिंदुस्तान में ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर है जो अपने क्लाइंट्स को अच्छे शेयर दिलवाते हैं सही समय के लिए दिलवाते हैं उनको पूरी जानकारी अपडेट करते हैं और वो लोग अच्छा कमाते इन्हीं चीजों की वजह से लोग शेयर मार्केट से थोड़ा कतराते हैं कि लोग घबराते हैं जब घबराने की कोई जरूरत नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो शेयर्स हम आपको बता देंगे आप उनको लेके रखिए अपने बच्चों के लिए और कभी आपको लॉस नहीं होगा तो वैसा। लेकिन शेयर मार्केट में सट्टेबाजी से बचिए पैसा जल्दी दुनिया में कहीं नहीं कमा सकते हम लोग हर चीज का एक टाइम होता है सोने में पैसा आने का टाइम होता है शेयर्स में पैसा बनने का टाइम होता है तो जल्दी पैसा अगर कमाना है तो फिर गोवा के कसीनों में जाके बना सकते हैं बाकी तो शेयर तो तो अगर तो हंड्रेड पर बनेटल होती है पांच सौ रुपए सात सौ रूपये वो भरना चाहिए उससे आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव है हुँ। हुँ। तो ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता की डीमेट अकाउंट का हमें रेगुलर इीस भरना होता है तो वो रिस्क ले लेते हैं कुछ दस बीस हजार का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो उस समय फिर उनको पता ही नहीं चलता उनका वो दस हजार भी कब चला गया है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कोई अपडेट करने वाला भी नहीं रहता ना उनको प्रॉपरली उन चीजों को गाइड करके रहे और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जिस ब्रोकर से या जिस जगह से उन्होंने वो सारी चीजें की होती है वो आदमी भी बदल जाता है <laughs> मैं मैं आपको बड़ी बात बताना चाहूंगा हमने हम, लो, हम लोगों ने कई बार इस बात को सुना है कि मेरे दादाजी ने वो जमीन ली थी आज से 25 साल पहले आज वो करोड़ों की है आ, ऐसा आपने कई बार सुना होगा लेकिन हर चीज में यही आता है कि मेरे दादाजी मेरे पिताजी ने मतलब उसको टाइम दिया गया है आ, आज भी हिंदू में लोग है जिनके हैं जिनके पास बहुत सारे शेयर है जिनके पास बहुत सारे ऐसे शेयर्स है जो उनके दादाजी ने लिए थे और जब वो एक्सपायर हुए तो उनको पता चला कि ये शेयर तो लाखों करोड़ों रुपए के यही होता है अगर आप किसी चीज को टाइम देंगे तो रिटर्न्स आते हैं और अच्छी कंपनी अगर आप लेते हैं तो आपको शायद किसी ब्रोकर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ी तो समझ मार्केट की और अच्छी कमी में निवेश करते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं कोई इसमें इतना इश्यू वाली बात नहीं जी जी अच्छा दूसरा शेयर मार्केट का शेयर के लिए हम डीमेट अकाउंट खोलते हैं म्यूचुअल फंड के लिए भी डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है अकाउंट के थ्रू भी फंड्स कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कोई इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे भी कर सकते हैं दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं तो इसमें कोई फीस तो नहीं बनना पड़ता अलग सा अपने को। नहीं म्यूचुअल फंड नहीं म्यूचुअल फंड में किसी तरह की कोई फीस नहीं होती है किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं होती है उसमें एग्जिट लोड जरूर होता है लेकिन वो तब होता है जब अपन पैसा अपना अगर हमने कोई लमसम निवेश किया है और हम उसको अगर एक साल से पहले निकालते हैं तो एक परसेंट का एग्जिट लोड लगता है अच्छा। लेकिन हाँ उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में कोई फीस नहीं लगती है सिर्फ एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है जैसे अगर हम एक लाख रुपए का निवेश करेंगे तो उससे पांच रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगती है हमारा निवेश होगा निन्यानवे हजार चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता है हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन दिया है ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने तक ना रखें दूसरों को भी बताइए और इसके ऊपर जैसे लॉन्ग टर्म वाली बात हमेशा हम लोग ने शुरू से लेकर आप तक बातें की है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस तरह से म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में जो अच्छी कंपनियाँ हैं जो बड़े नाम के हैं और जिनका रेगुलर जो चीज़ें मार्केट में सेलिंग हो रही है मार्केट में बिक रही हैं उन चीजों पे आप थोड़ा सा रिस्क लेके कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के तो जब भी डी अकाउंट खोले तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट आपको हर साल परमानेंट भरना पड़ता है 500 सौ सात सौ तक तो वो आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट रहेगा फिर उस अनुसार आप अपने चीजों को भी बीच बीच में वेरीफाई करते रहें और कई बार हम लोग को कोई भी गाइड करता है कि अभी तुम इन्वेस्टमेंट कर इन्वेस्टमेंट करके आराम से बैठ जाओ ऐसे भी बोलते हैं तो आराम से बैठने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा सर बीच बीच में उसको देखते भी रहना है और आप ये भी देखिए कि आपका डीमेट अकाउंट कहीं एक्टिवेट डीएक्टिवेट तो नहीं हो गया है वो भी आपको देखना हमेशा ज़रूरी है तो इस तरह से थोड़ा अटेंशन कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसको पे अटेंशन करिए और अचानक से बीच में आप जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तब जाके आप देखेंगे फिर वापस परेशान हो जाएंगे और बंद करने की कोशिश करेंगे तो ये भी चीज़ें ना हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए उस समय भी आपको और इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको तब जाके आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म 10-20 साल के बाद तो नेचुरली आपको गेंद ही गेन है तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है तो जिस तरह से उदाहरण दिया रजत जी ने बिल्कुल एक जमीन के तरह एक जमीन अगर आपके दादाजी लिए हैं उस समय दो तीन लाख का लिया होगा आज करोड़ों की जमीन हो जाती है बिल्कुल वैसे ही ये चीज़ें हैं तो आप इनके ऊपर थोड़ा सा आपको रिस्क लेना है टाइम का थोड़ा सा 10 साल 15 साल का इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से विक्रांत जी से मैं जोड़ना चाहूंगा विक्रांत जी जाते जाते एक और छोटा सा गीत जरूर सुनाइए टाइम ना लेते हुए आप लोगों के बीच एक छोटा सा तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं देरी। देरी। देरी। देरी। तेरा इंतजार करते हैं तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐसा नो तो सिर्फ तुम प्यार करते हैं जाने मन हम भी तुम पे जाार करते हैं जाने मन हम भी तुम पे जा र करते हैं ऐसा हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं हो चलिए बहुत बहुत रज़ आप मैसे सर मैसेज तो बस मैं यही देना चाहूंगा की फाइनेंशियल बात तो बहुत सारी हो गई लेकिन मैं पिछले <laughs> हाँ एक मैसेज देना चाहूंगा जो मेरे मन में है बहुत समय से हम लोग है ना अखबारों में पढ़ते हैं कुछ चीजें जो मेरे को अच्छी नहीं लगती है तो मैं चाहता हूँ कि आपके जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी इसके बारे में जागरूकता फैलाएं मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो किसी भी तरह से किसी भी वजह से लाइफ में डिप्रेशन में हैं आपके आसपास या कोई भी हैं तो और जितने भी लोग आज लाइफ में डिप्रेशन में है मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि किसी भी कंडीशन में आप लोग सुसाइड ना करें क्योंकि ये कोई हल नहीं समस्या का हो सकता है आपका बिजनेस लॉस हो गया हो आप टेंशन में हो आपकी जॉब चली गई हो आप फेल हो गए हो आपके नंबर अच्छे नहीं आए हो आपका कोई रिश्ता खराब हो गया हो लेकिन सुसाइड मत करिए क्योंकि चमत्कार जिंदा लोगों के साथ होते हैं मर्दों के साथ नहीं होते सेकंड चीज कई बार ऐसे अखबारों में सुनने को मिलता है कि लोग नवजात शिशुओं को उठा के जंगलों में और झाड़ियों में फेंक देते हैं या जिंदा गाड़ देते हैं तो इस तरह के जो कृत्य लोग कर रहे हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा की भाई ऐसा कुछ ना करिए क्योंकि एक नन्नी सी जान है जो अपना बचाव भी नहीं कर सकती है तो ऐसा ना करें ठीक है तीसरी चीज मैं यही कहना चाहूंगा दर्शकों के माध्यम से जो मैं खुद भी करता हूँ और मैं कि आज इस देश में आज दुनिया में हर आदमी को दो चीजों की सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है सम्मान और पैसा तो सम्मान सबको दें और पैसे के लेन देने बिल्कुल क्लियर रहे ट्रांसपेरेंस रहे ट्रांसपेरेंट रहे क्योंकि अगर पैसे का लेन देन आपका क्लियर है तो दुनिया में आपकी आपको इज्जत इतनी मिलेगी जितनी शायद आपने सोची नहीं होगी और सम्मान सबको दे और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ा प्यारा सा पशु है जिसको हम गाय माता भी कहते हैं तो जब भी मौका मिले उसकी सेवा जरूर करें बस यही मैं आपके दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा धन्यवाद भर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा प्यारा मैसेज आपने दिया थैंक यू सो मच और बहुत ही अच्छी जानकारी म्यूचुअल फंड्स के बारे में शेयर मार्केट के बारे में आपने बताया और आगे भी हम लोग आपसे रूबरू होंगे कुछ नई बातें इसी तरह के लेकर ताकि लोगों को फाइनेंस पैसा कैसे निवेश करे और कैसे अपना लॉन्ग टर्म बजट बना के रखे इसके लिए उन्हें प्रॉपरली गाइड मिलता रहे गाइडेंस मिलता रहे और उसके बारे में उनको भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है तो सभी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आज जो चीजें आपने सुनी हैं, जो मैसेज रजत जी ने दिया है उसे जरूर दूसरों तक भी पहुंचाइए। यही हमारी शुभकामनाएं थैंक यू रजत जी थैंक यू विक्रांत जी सबके मन तो भाती है मुलाकातें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 बाते मुलाते हो बाते मुलाकाते बाते मुलाका